समुपस्थित तारी बद्र पुरुषों मुनि मुनिवृद पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों इतिहास राष्ट्र की रीढ़ के समान अपने देश को मजबूत बनाता है जैसे रीढ़ में यदि कोई विकार आ जाए रीढ़ यदि किसी बीमारी से वो ग्रस्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है फिर वो देखता है कि जो सीधे चल रहे हैं द्वेष उत्पन्न होता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली वो स्वस्थ है वो रीढ़ की हड्डी से पूरी तरह से निरोग है और मैं उठ करके खड़ा भी नहीं हो सकता ठीक ऐसी ही ऐसी घटना आप इतिहास के साथ में देख सकते हैं कि जिस देश का इतिहास निंदनीय होता है कुकृत्यों से भरा हुआ होता है कलंकित होता है उस इतिहास के पढ़ने वालों की और उस देश की रीढ़ की हड्डी रोगग्रस्त होती है तो हम चाहे अपने देश का इतिहास जानने की जिज्ञासा करें या किसी अन्य देश का हमें अपने इतिहास के पुरुषों से एक तो संपर्क बढ़ता है और हमें उनके गुण दोषों का पता लगने से हम भविष्य में उन दोषों को ना करें जिसे हमारे इतिहास पुरुषों ने किया था तो उससे हम अपने देश में एक नया वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं तो इसी बात की चर्चा स्वामी जी यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे जो पुरातन ऐतिहासिक पुरुष थे वो कैसे थे क्या थे उन्होंने क्या कर्म किए विज्ञान में कितने आगे थे उनका इतिहास उनकी शिक्षाएं उनके कृत्य कैसे थे इस बारे में स्वामी जी प्रकाश डालते हैं तो आज शुरू करे थोड़ा सा कौन पढ़े कोई नया ब्रह्मचारी पढ़े उस समय राजा नल अयोध्यापुरी के राजा यहाँ से पढ़िए उस समय राजा नल अयोध्यापुरी के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नौकर था ऋतुपर्ण और वहाँ से दमयंती के स्वयं में नल की विद्या विद्याशक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपर्ण विदर्भ पहुंच गया था इस कारण से नरकी की हुई थी इसके साथ की मनुष्य बातें करते हैं इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है इसके भारत कुल में अनेक राजा होते रहे इसी कारण उस समय से आर्यावर का नाम भारतवर्ष ही हो गया तदंतर तो राजा वह भी बड़ा महात्मा था राम राजा से रघु राजा बड़ा था रघु पीछे राजा राम हुए इनका रावण से युद्ध हुआ इनका इतिहास रामायण में वर्ण किया गया है ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी बुद्धिमान विद्धिमान वैद्य और न्यायकारी राजा लोग आर्यवर्त में हुए हैं, उस समय आर्यवर्त में प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्नति थी कौश ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र व पुत्रिया वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जाते थे यह एक सामाजिक नियम था परंतु माता पिता इस सामाजिक नियम को तोड़ दे तो राजय इस व्यतीत इस होते हुए राजा संतनों का समय आ पहुँचा इस समय आर्यावर्त का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया था इस ऐश्वर्य के नशे के कारण सहजी आर्यावर्त की दशा बिगड़ने प्रारंभ हुए जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था इस कारण से एकाएक ऐसी सामाजिक नियमों में, में उत्पन्न हो गई। अलम तो स्वामी जी दो राजाओं का वर्णन करते हैं। एक तो राजा नल और दूसरा ऋतुपर्ण उस समय ये दोनों राजा समकालीन थे और स्वामी जी कहते हैं कि राजा नल जो राजा नल था वो अयोध्यापुरी का राजा जो ऋतुपर्ण था स्वामी जी ने पता नहीं ऐसे बोला है कि नहीं बोला है दोनों ही राजा हैं पर दोनों में से एक राजा एक दूसरे के यहां नौकर किस रूप में रह सकता है वो सोचने की बात है तो स्वामी जी कहते कि उस समय राजा नल अयोध्या पुरी के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नौकर था वो राजा नल और क्या करता था कैसे है कि और वहां से दमयंती के स्वर में नल की विद्या शक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपर्ण विदर पहुंच गया था तो कहते हैं कि वो ऋतुपर्ण जो राजा था वहा दमयंती का स्वयंबर कहीं दूर किसी देश में हो रहा था तो नल ने ऋतुपर्ण को एक ही दिन में वहां पर उसको पहुंचा दिया था इस कारण से नल की प्रशंसा हुई थी तो वहां के राजाओं ने नल की प्रशंसा की थी कि इतने वेग से इतनी गति से चलने वाला ये जो यान है या जो कोई उस समय जो रथ रहा होगा शायद उन राजाओं के पास उस समय इतनी गति वाला इतना तेज चलने वाला यान नहीं होगा तो इसलिए राजा नलकी वहां पर प्रशंसा हुई थी कि वास्तव में ये एक अद्भुत और अद्वितीय व्यक्ति है कि इसने इस तरह के विमान का या रथ का निर्माण किया कि हम अभी इससे तेज गति का कोई विमान या यान नहीं बना सके और आगे कहते हैं इसके साथ दुर्बल श्यामकर्ण घोड़ों की मनुष्य उपटांग बातें करते हैं इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है तो कुछ लोग या उस समय समाज में इस तरह की बात आती होंगी कि श्यामकर्ण घोड़ों के नाम थे और राजा नल इतनी तेज गति से गया था कि उसकी प्रशंसा हुई थी तो ये दोनों विरोधी बातें खड़ी हो जाती कि दुर्बल घोड़ा और रथ तेज कैसे चलेगा घोड़े के आधार पर ही तो रथ की गति होगी अगर घोड़े दुर्बल हैं, घोड़े कमजोर हैं, घोड़े स्वस्थ नहीं हैं, तो रथ कैसे तेज गति से चल सकता है तो स्वामी जी कहते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि राजा जो नल था वो दुर्बल श्याम घोड़ों के साथ में वहां गया था और ये भी कहते हैं कि फिर उसकी रथ की उसके यान की प्रशंसा भी बहुत राजाओं ने की थी तो ये दोनों आपस में विरोधी बातें हैं अब इन दोनों में से एक ही सच हो सकता है या तो यूं कहें कि राजा नल के रथ के जो घोड़े थे वो दुर्बल नहीं थे वो भी बहुत वेग से चलते थे बहुत अच्छी गति वाले थे जैसे इतिहास में हम देखते हैं पढ़ते हैं कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बहुत ही वेग गति वाला था और थोड़ी सी बस स्वामी की थोड़ी सी स्वामी की जो है व्यवस्था देकर के थोड़ा संकेत देता था तो एकदम घोड़ा बहुत तेज गति से युद्ध के मैदान में वो विचरता था तो इस तरह से दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती या तो हम ये माने कि रथ कमजोर था और घोड़े वेग वाले थे या यूं माने कि घोड़े कमजोर थे और रथ वेग वाला था तो रथ का वेग घोड़े के आधार से होता है रथ के वेग से घोड़े का आधार नहीं होता है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं उसके घोड़े भी अच्छे थे और उसका रथ जो था वो भी बहुत गति वाला था आगे फिर चलते स्वामी जी इसके भरत कुल में अनेक राजा होते रहे आगे बहुत सारे राजा हुए इसी कारण उस समय से आर्यावर्त का नाम भारत भी हो गया क्यूँकी भरत आदि राजा हुए तो भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया तदनंतर तो राजा रघु हुआ भारत के बाद फिर राजा रघु वह भी बड़ा महात्मा था स्वामी जी कहते हैं कि वो भी बहुत महात्मा था यानी धार्मिक राजा के रूप में उस समय वो विख्यात था और कहते हैं कि वो जो राजा था वो राम राजा से रघु राजा बड़ा था तो राम से रघु बड़े थे यानी रघु पहले हुए और राम बाद में हुए अब फिर कहते रघु पीछे राजा राम हुए उसी बात को खोलना है कि रघु के बाद में रामचंद्र जी महाराज हुए थे इनका रावण से युद्ध हुआ और ये हम सब जानते हैं कि रावण से किस कारण से युद्ध हुआ था और किस तरह से रावण को वीरगति मिली थी तो कहते हैं कि इनका इतिहास रामायण में वर्णन किया गया है ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी बुद्धिमान विद्वान वैद्य न्यायकारी राजा लोग आर्यवर्त में हुए हैं कहते हैं ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी और बहुत बुद्धिमान राजा तो थे वो हमारे आर्यवर्त में होते रहे हैं और कहते हैं कि उस समय सब तरफ आर्यवर्त देश की उन्नति थी तो ये अगर किसी देश में विद्वान सदाचारी सैमी राजा वैद्य और दूसरे सब लोग हो जो प्रतिष्ठा वाले हो, तो स्वाभाविक है कि जिस देश में आधिकारीगण जितने महान चरित्र वाले हुआ करते हैं, प्रजा उन्हीं से अपने चरित्र का निर्माण करती है अगर राजा गलत है दुराचारी है कई तरह के दुर्गुण से मौजूद है तो स्वाभाविक का प्रजा को फिर छूट मिल जाती है क्योंकि प्रजा तो पहले से ही सामान्य होती है जब वो देखती है कि हमारा राजा ही इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है देश के साथ में सही नहीं चल पा रहा है देश में अराजकता फैली है देश में शत्रु दंडना रहे और वो इन पर नियंत्रण नहीं पा कर पा रहा है शिक्षा राजा की ठीक नहीं है स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी कमिया है तो जब प्रजा देखती है कि हमारा राजा ही शिथिल है राज प्रबंध में वो ठीक तरह से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तो स्वाभाविक है कि वहां से प्रजा को संकेत मिलता है कि ठीक है अब तुम कुछ भी करो क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा राजा के हिसाब से प्रजा चलती है प्रजा के हिसाब से राजा नहीं चलता है तो कहते हैं कि इस तरह से उस समय का काल जो था वो बहुत उन्नति का काल था और फिर एक बात कहते हैं कौशत कौशीय ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र व पुत्रियां पांच वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जाते थे शायद स्वामी जी ने ब्राह्मण से ही उदरण लेकर के और इस प्रकार की शिक्षा का जो सत्याग्र प्रकाश में उल्लेख किया है उसका आधार ये कौशिकीय ब्राह्मण ही होगा कहते हैं कि सब पुत्र व पुत्रियां पांच वर्ष की अवस्था में विद्यालय में भेज दिए जाते थे और ना भेजे तो कहते ये एक सामाजिक नियम था ये सबके लिए नियम था चाहे गरीब का बच्चा हो या बच्ची हो या धनी का हो सबको पांच साल की अवस्था में विद्यालय भेजना ही पड़ता था और आज तो पहले ही भेज दिया करते है डेढ़ दो साल में भेज देते हैं शायद लोअर केजी अर्पर केजी पता नहीं कौन सी केजी केजी तो इतनी छोटी उम्र में बच्चे को मां से अलग कर देना ये लोअर केजी अपर केजी वाले जो ये बच्चे को जो माँ से अलग करने के लिए इन्होंने जो संस्थान खोले हुए हैं ये पापी हैं इनको भयंकर दंड मिलने वाला है क्योंकि इन्होंने माँ का प्यार बच्चे को नहीं दिया अब माँ क्या सोचती है कि ठीक है बच्चे को उसमें भेज दो दो चार पांच घंटा वहां रहेगा और मैं इतना दूसरा काम कर लूंगी अब उसको ये पता नहीं है कि बच्चे को इस समय लाड़ प्यार की आवश्यकता होती है बच्चा अधिक से अधिक माँ के समीप रहे और माँ सोचती है कि अधिक से अधिक बच्चा बाहर है तो परिणाम ये होता है कि बच्चा माँ से जो शिक्षा माँ से जो प्यार स्नेह जो ले सकता था वो वो माँ उस अवसर को खो देती है बच्चे के लिए और इतना ही नहीं अब दो तीन चार घंटे तो वहां रहा लोअर में अपर में और उसके बाद में फिर नौकर रख रखे हैं फिर नौकर के हाथ बच्चा सौंप दिया और वो कार्यालय में नौकरी करती है जा करके और वो रात के दस बजे आती है वापस अब बच्चे का पता नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या सोच रहा है बच्चा नौकर किस तरह से उसके साथ में व्यवहार कर रहा है ये जो स्कूलों में जो छोटे बच्चों को लेते है वो उनके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे है माता पिता को इसका प्राय करके ठीक से ज्ञान नहीं होता है परिणाम ये होता है कि बच्चे बचपन से ही कुंठित हो जाते हैं विवेक शून्य हो जाते कठोर हृदय वाले हो जाते क्यों क्योंकि उन्हें कठोर हृदय वाले दिखते हैं आमने सामने उन्हें समाज कठोर कठोर जो रूप है समाज का उन उस कठोर समाज के नियंत्रण में उनको रहना पड़ रहा है परिणाम ये होता है कि वो भी फिर कठोर हृदय वाले बन जाते हैं फिर हम उनसे ये आशा करते हैं कि बच्चे संवेदनशील नहीं है माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं माता पिता प्रेम नहीं करते हैं माता पिता को हे मानते हैं दूरी बढ़ा ली है तो बढ़ाएंगे दूरी क्योंकि दूरी आपने बढ़ाई है बचपन में आपने दूरी बढ़ाई है अब जब वो दूरी बढ़ाते हैं तो कष्ट होता है भाई ताली तो दोनों हाथों से बजाओगे की नहीं जब बच्चे से माँ की दूरी बढ़ती है तो उस समय माँ नहीं सोचती की मेरा उत्तरदायित्व क्या है अब जब बच्चा माँ की मा की और पिता की दूरी अपने से बढ़ा लेता जब वो जवान होता 24-25 साल का फिर उनको कष्ट होता है कि देखो मैंने इसको पैदा किया खर्चा किया इसमें हमने अपना जीवन पूरा का पूरा लगा दिया बहुत पैसा लगा दिया गाड़ी कमाई हमने इसके भविष्य में लगा दी और ये अब ये कह रहा है कि तुम्हे रहना हो तो रहो नहीं तो आश्रम में जाके रहो अभी यह कहता है तो मैं समझता हूं कि दोस्त माँ बाप के ऊपर ही जाता है क्योंकि बच्चे को बचपन में आप हम जैसा सिखाते हैं बच्चा तो एक खिलौना है रवड़ के खिलौना जैसे होता है ना हम उसको जैसा मोड़ेंगे वैसा वो मुड़ जाएगा या यूं कह सकते मिट्टी है मिट्टी को आप कितना गीला करेंगे उसका क्या खिलौना बनाना है वो कर्ता के हाथ में है वो मिट्टी के हाथ में नहीं है मिट्टी नहीं जानती मुझे क्या बनना है मिट्टी को तो आप जैसा बनाओ वैसा बन जाएगी तो बच्चे उस समय एक प्रकार से अबोध होते हैं वो उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती तो हम उनको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा इस उम्र में बना सकते हैं अब बड़ी उम्र में बनाएंगे तो नहीं बनेंगे क्योंकि उनको बाहर की हवा लग जाती है अब बाहर की हवा जब लग जाती है तो स्वाभाविक है की उनके मन पर बाहर के संस्कार भी पड़ रहे हैं वो बाहर क्या देखते हैं किन साथ में रहते हैं क्या विचारते हैं क्या पढ़ते हैं वो सब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों को संभालना तो इसलिए बचपन में ही बच्चे को जो भी बनाना है जैसा ही बनाना है अच्छा बनाना है बुरा बनाना है श्रद्धालु बनाना है नास्तिक बनाना है आस्तिक बनाना है हिंसक बनाना है या साधु संत बनाना है या विचारक बनाना है उसका निर्णय बचपन में ही माँ बाप के हाथों में हो जाना चाहिए तो कहते हैं कि उस समय ये सामाजिक नियम था कि अगर पांच वर्ष की अवस्था में पाठशाला में कोई नहीं भेजता था तो माता पिता जब इस नियम को तोड़ते थे तो राजसभा से उनको दंड मिलता था इस तरह की उन्नति का समय व्यतीत होते हुए राजा संतनु का समय आ पहुंचा तो इस तरह ये यात्रा चलती हुई फिर राजा संतनु उसी परम्परा में आए आगे और कहते है कि जब राजा संतनु आए तो इस समय आर्यावर्त का ऐश्वर्य अपनी चरम सीमा पर था अच्छा हम अपने ऊपर भी घटाके देखें कि जब हमारे पास बहुत ऐश्वर्य हो जाए धन संपत्ति के अंबार लग जाए प्रतिष्ठा भी जितनी चाहते हैं उससे अधिक मिलने लग जाए तो अपने अंदर एक ये विचार पैदा होता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं और जब आदमी अपने को बड़ा समझ लेता है तो स्वाभाविक है दूसरों को छोटा समझेगा और जब दूसरों को छोटा समझेगा तो दूसरों को उसने छोटा समझा क्यों दूसरे को छोटे समझने का कारण है कि अब वो ये मान के चल रहा है कि प्रतिष्ठा और धन और ऐश्वर्य वो मेरे पास बहुत अधिक है इसलिए दूसरों के पास वो नहीं है जब दूसरों के पास नहीं है तो वो दूसरों से अपनी तुलना जो है वो केवल पद प्रतिष्ठा और धन के आधार पे करता है आत्मा के और ज्ञान के आधार पर नहीं करता है इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो दान दाता होते हैं जो बहुत बड़े बड़े दान देते हैं उनकी प्रतिष्ठा और उनका सम्मान और एक सामने विद्वान बैठा है उसकी प्रतिष्ठा और उसका सम्मान में आप देखेंगे उस समय तो एकदम चित्र स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरफ झुकाव है तो ये ज्ञान का सम्मान कोई ज्ञान ही कर सकता है ये संपत्ति वाले लोग ज्ञान का सम्मान नहीं कर सकते ये तो केवल धनवान का सम्मान तो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास धन है और वो केवल इतना ही जानते हैं कि मान प्रतिष्ठा का होना ही हमारा बड़ा होना है तो कहते हैं कि इसी तरह संतनु के हृदय में भी ये बात आ गई कि मैं बहुत बड़ा हूं और जब संतनु के दिल में ये बात आई जब जैसे ही मनुष्य के मन में क्षुद्र विचार उत्पन्न होते हैं वैसे ही क्षुद्र विचार हमें नीचे की ओर ले जाता है और उच्च विचार हमें ऊंचाई को ले जाता है तो ऊंचाई और नीचाई वो हमारे विचारों पर टिकती है तो जैसे ही हमारे मन में जब कोई छोटा संकुचित विचार अपने को बड़ा मानने का विचार अपने को बहुत ऊंचा गुणवान मानने का विचार और दूसरों को ये मानने का विचार ये कुछ नहीं है इनको मेरा सम्मान करना चाहिए जब ये भावना हो जाती है तो वो व्यक्ति अंदर से आंतरिक पतन की ओर चल पड़ता है उसकी शुरुआत हो जाती है तो राजा संतनों के साथ भी कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई तो कहते हैं कि वो उस समय आर्यवर्त का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया था इस ऐश्वर्य के नशे के कारण इस आर्यवर्त की दशा बिगड़नी आरंभ हुई स्वाभाविक बिगड़ेगी जिसके पास द्रव्य बहुत था वो नशे में मस्त था इस कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विधुता उत्पन्न हो गई कैसे जिसके पास धन बहुत था वो धन के नशे में अब आदमी के ऊपर धन का नशा हो जाए तो फिर वो सामने वालों को समझता नहीं वो सोचता है कि धन से मैं सब कुछ खरीद सकता हूं धन से मैं सब कुछ पा सकता हूं धन से सब कुछ तो पाया जा सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं पाया जा सकता धन से किसी की सहानुभूति नहीं पाई जा सकती है धन से किसी का प्रेम नहीं पाया जा सकता है ये आंतरिक सद्गुण होते हैं जो धनी के पास हो या निर्धन के पास हो इन आंतरिक गुणों के आधार पर ही मनुष्य की समाज में सच्ची प्रतिष्ठा और सच्चा सुख उसको प्राप्त होता है नकली प्रतिष्ठा नकली सुख देने वाले तो बहुत हैं बहुत मिल जाएंगे तालियां बजा देंगे हार पहना देंगे लेकिन अंदर सोचेंगे ठीक है मौका देखूंगा जब ये आएगा ना मैं भी इस, इसको इसी तरह से करूंगा वो मौका देखता है कि कब मेरा नंबर आए तो ये जो सच्ची प्रतिष्ठा और सच्चा सुख का जो आधार है वो हमारे आंतरिक गुण है जैसे जैसे हमारे अंदर आंतरिक गुण विकसित होते हैं, वैसे वैसे हम समाज में लोगों के बीच में उनके हृदयों पर शासन कर लेते हैं उनको हम जीत लेते हैं लेकिन संतन ने ऐसा नहीं किया परिणाम ये हुआ कि उसका धीरे धीरे पतन होगा, होता गया और जो भी दूसरे व्यक्ति थे वो भी अपने अपने नशे में डूबे हुए थे कोई धन के नशे में कोई यौवन के नशे में शराब के नशे में तो कहते हैं कि इस कारण से एकाएक एक देश में सामाजिक नियमों की वीरता उत्पन्न होगी तो सामाजिक नियम जो थे वो सब तहस नहस हो गए और फिर क्या हुआ राजा संतनु को ऐश्वर्य का बड़ा भारी अभिमान उत्पन्न हुआ और देश में व्यभिचार बढ़ गया व्यभिचार का मतलब दोष भी कह सकते दोष बढ़ गए निष्कंटक राज्य होने के कारण से संतनु और भी विशेष अभिमान संयुक्त हुआ तो कहते हैं राजा संतनु को क्या उत्पन्न हुआ अहंकार और अभिमानम श्रिया हंति सत्ता प्रकाश पे आया ना कि अभिमानम श्रिया हंति अभिमान जो है वो ऐश्वर्य का नाश कर देता है तो जो ऐश्वर्य का नाश करे और उस दुर्गुण को व्यक्ति अपने से जोड़ ले उस दुर्गुण से वो मित्रता कर ले और ये सोचे कि इसके कारण से मैं बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूंगा तो ये तो उल्टी बात होगी शास्त्र तो ये कह रहा है कि अभिमानम श्रियाह हंति कि जो अहंकार है गर्व है वो हमारे धन ऐश्वर्य के विनाश का कारण है और धनवान सोचता है कि धन के कारण से मैं ऊंचा हूं, उसके अंदर एक अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो सोचता है कि शायद धन के कारण ही मैं ऊंचा हूं, इसलिए मेरा ऐश्वर्य जो है वो सब और बढ़ जाएगा तो ऐसा प्राय करके होता नहीं जैसे ही व्यक्ति को अभिमान का स्पर्श होता है जैसे ही उस व्यक्ति को अपनी विद्या का ज्ञान का धन का अपनी जमीन जायदाद संपत्ति का जाति कुल संप्रदाय कहीं भी आप इसको आप घटा सकते हैं तो जब इसका अभिमान उसको उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक ही है कि उस जाति का उस सम्प्रदाय का उस विचार का उस धनी का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है और जब पतन होना प्रारंभ हो जाता है तो पतन की कहानी लिखता है राजा पतन की कहानी लिखता है व्यक्ति स्वयं और उसका प्रभाव बहुत बहुत दूर तक चला जाता है एक आदमी परिवार में एक आदमी कोई बुरा काम कर दे मान लीजिए साधु संत है साधु संतों में एक आदमी कोई एक संत निंदित काम कर देता तो पूरे समाज पर उसका प्रभाव जाता है और इसी तरह कोई प्रतिष्ठावान पुरुष अपने परिवार में जिसके पुरुष में कोई ऐसा ए, ए, कुल कुल को कलंकित करने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ और उसी कुल को कलं, कलंकित करने वाले में कोई एक ऐसा आदमी उत्पन्न हो जाए कि जो सारे कुल का नाश कर दे तो उसका प्रभाव दूर दूर तक तो पहुंचता है इसलिए लोग पूछते हैं कि तेरा क्या कुल है तू कौन से कुल में जन्मा है तो कुल का भी एक बहुत बड़ा अंतर आता है तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो राजा संतनु था ये एक अभिमानी राजा के रूप में खड़ा हो गया परिणाम ये हुआ कि उस अभिमानी राजा के कारण से उसकी ही पत उसकी ही अवनति नहीं हुई पूरे भारत वर्ष का ही पतन हो गया और जो पूरे भारत वर्ष का पतन हो गया तो स्वाभाविक है कि वर्ण संकर व्यवस्था प्रारंभ हो गई लोग मनमानी करने लगे कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वयस कौन शुद्ध जिसके जो मन में आया अपना चलाने लगा और फिर गीता में इसी बात को कहा है कि वर्ण संकर संतान जो है वो आगे वर्ण व्यवस्था को विकित कर देती है ऐसा ही कुछ इस भारत के देश भारत के साथ हुआ और उसका थोड़ा सा वर्णन आगे आएगा आप शादी ओ देशरिक